महाभारत सभा पर्व अध्याय सभापर्व्यार्थित भगवान श्रीकृष्ण का चरित्र अभिवाद्य पुनः यशोद्रोहिणी च पुनःपुनः उग्रस राजषिच्य जनादन अर्चि तो यद मुख्य भगवान्सवालुज जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया उस समय यदुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्रीहरि का पूजन किया तथा पार्थिव माया सहित सर्वराज सरस्वत्याम जरासंधम अजय पुरुषोत्तम तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हृदय से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया रत्ना च बहून च यथारह कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और वाहन प्राप्त किए थे उनका वे द्वारिका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे तत्व चरंति स्म दय तेजा दान भान जखान इनके उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे तब महाबाहु ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े-बड़े को मार डाला। तत्र नाम महाबाह व प्रभाव तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरम्भ किया वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था राजन तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है सब सभूम्याम मृतलिंग स्थ मानुषाणां मानुषाणाम च चीपम अकरो समस्त देवताओं के लिए अंत रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मृतलिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था मूर्ति या शिवलिंग के आकार का कोई दुर्भेद पृथ्वी के भीतर गुफा में बनाया गया हो, शत्रुओं से आत्मरक्षा के दृष्ट ने ऐसे निवास स्थान का निर्माण करा रहा था। करतुर्दशीम भूमि भूमिका पुत्र होने से नरक को भौमा सुरभि कहते थे उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति दा की पुत्री कसेरु के पास जाकर उसे पकड़ लिया कसेरु बड़ी सुंदरी और चौदह वर्ष की अवस्था वाली थी प्रमथ्य चहारय भृतो भ्रवी नष्ट शोक भयाबाद प्राग ज्योति पति नर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था उसके शोक भय और बाधाएं दूर हो गई थी उसने कसेरों को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कहा नरकुवाच यादेवनुष्य सुत्ना विविधा च बिभर्ती चहे कृष्णा सागरेशु यसु अद्य प्रभवी सहिता सर्वनृता तवैपीष्य दैत्याश सी नरकासुर बोला देवी देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न है सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित हैं उन सबको आज से सभी राक्षस लाल कर तुम्हें तो भी अर्पित करेंगे दैत्य और दानव भी तुम्हें तो उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट देंगे एवं भीष्मी बहुनि विविधान चाहम स्त्री च चार भीष्म जी कहते हैं भारत इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया नरको गंधर्वाणाम मनुष्याणाम सप्तचापर साम ग जो कन्याएं थी उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लाया देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अपसराओं के सात समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया चतुर्दश सहसा एक मार्ग इस प्रकार सोलह हजार एक सौ सुंदरी कुमारियां उनके घर में एकत्र हो गई वे सब के सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो एक बेणी धारण करती थी अकार्यन मणि पर्वते औदकाया मदीना प्रति उत्साहयुक्त मन वाले भोमास ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतपुर का निर्माण कराया उस स्थान का नाम था औद जल की सुविधा से संपन्न भूमि वह अंतपुर मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था पारद राजा राजूरच दस चात्मज नैरीता मुख्यासते ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर के दस पुत्र तथा प्रधान प्रधान राक्षस उस अंत की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। पारे, धरसे कुंडलार्थम कुंडला पृथ्वीपुत्र भवास तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया था कि उसने कुंडल के लिए देवमाता माता अदिति का तिरस्कार किया था ना चा सर्वे नितय कर्म तत्पुरा कृतपुर महा महाघोरम जद का महासुराल में समस्त महादैत्यो ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसा अकेले इस महान असुर ने कर डाला था यम सुषुबे बी पाला चत्वारो चारो युद्ध दुर्मदा पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था प्रागज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा चार युद्धोन्मत्त दैत्य उसके राज्य की सीमा की रक्षा करने वाले थे आदेवया नृत्य पंथा पर्यवस्थिता रूपयी राक्षस वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे हयग्रीव निशुंभस्ोर पंच जनस्था मुरपुत्र सहस्रैचत् उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार है हयग्रीव निशुंभ भयंकर पंचजन तथा पुत्रों से महान असुर मूर् जो वरदान प्राप्त कर चुका था तद्वधाथम महाबाहुरे चक्र गिष्णु क्या वासुदेव जनार्दन उसी के वध के लिए चक्र गा और खड्ग धारण करने वाले ये महाबाहु श्री कृष्ण कुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं वसुदेव जी के पुत्र होने से ये जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं तस् पुरेन्द्र से लोक पृथ्व तेजस निवासो द्वारका विदो व प्रधानतर इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानतः द्वारिका ही है यह तुम सब लोग जानते हो अति वीपुरी द्वारका द्वारका पुरी इंद्र के निवास स्थान पुरी से भी अत्यंत रमणीय है युधिष्ठिर भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो तस्मिन देवपुर प्रख्य यादा दासार विख्याता योजना तो स्थित देवपुर के समांशोभित द्वारका नगरी में विष्णुवंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है जो दासारही के नाम से विख्यात है उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक योजन की है ध अंधका सर्वे पुरोग लोक यात्रा माम कृष्णाम परि रक्ष आसते उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि विष्णु और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्त चित्त रहते हैं त्राशिनेर तर्ष दिव्य गंधा वपुर्वाता कुछमा नाम चवृष्ट भर श्रेष्ठ एक दिन की बात है सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुष्मों की वर्षा होने लगी तथा भूमो प्रती तदनंतर दो ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्त्रो सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजोराशी प्रकट हुई वह धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई मध्ये तो तेजसस्तः पांडर गजमाशिता मृत गण सर्व बासव प्रत्यक्षत उस तेजो मंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं से दिखाई दिए राम कृष्ण चा चुंधक गणेश सहसा तस्में नमस्कार अकुर्त बलराम श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन विष्णु और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ साथनम सल देवम त्य राज्य देवराज इंद्र को नमस्कार किया। च ने हाथी से उतरकर कर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले उम च विकद्रुम च महामतिम प्रद्युम सांब निशा निरुद्धम ससाज कदम चारण मकुरमक्रुरुमरमा चारुदेष्टम सुधेषम च चा भी यथोचित दृष्टवा चगवान भूतभावन भूत भाव ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव उद्धव महामति बिखद्रु प्रद्युम्न सांब निषठ अनुद्ध सात्यकी सारण अक्रूर कृतवर्मा चारुदेशन तथा सुदेशन आदि अन्य जादवों का भी यशोचित से आलिंगन करके उन सब की ओर दृष्टिपात किया इस प्रकार उन्होंने विष्णु और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले इंद्रवाच आदित्याचोदित कृष्ण तव तो मात्रह आगत कुंडले पशितेन नरक इंद्र ने कहा भैया कृष्ण तुम्हारी माता अदिति के आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ तात भूमिपुत्र नरका ने उनके कुंडल छीन लिए हैं निदेश शब्दवाच्य स्व लोके तस्मा जही महाभाग भूमिपुत्र नरेस्वर श्लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो अतः महाभाग नरेश्वर तुम भौना को मार डालो भी प्रेमाणो जनार्दन निर्जित्य नरक भौमम आहरे श्यामी कुंडले भीष्मी कहते हैं युद्धिर तब महाबाह जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले देवराज मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माता जी के कुंडल का कुंडल अवश्य ला दूंगा एवं उक्वा तो गोविंदो राम मेवाभ्य प्रद्युमनम अनुद्धम चाबं चा, चा प्रतिम बलें श्लोक तथा तत्र वासुदेव महायसा अथारुज सुपर्णम वह शक्रगत यदि केसो देवा हित काम ऐसा ककर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की तत्पश्चात प्रद्युम्न अनिरुद्ध और अनुपम बलवान बलवान्म्ब से भी इसके विषय में वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्रीकृष्ण शंख चक्र गधा और खड्ग धारण कर गरुण पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए तम प्रया तम अमित्रघम देवास पुरु जो तो प्रेता सुवंतो वैष्णु मच्युत शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र से संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान कृष्ण के स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले